भासार्थ तथा तेजस्वी देवमाता हमारी विनती सुने सब इन्द्र आदि देवों एवं देव पत्नियों के साथ सर्व पालक पिता हमारा वचन सुने इन्द्र वज्रथाधिपति भक्त तथा रमणीय एवं स्तुत्य मरुदगण इस स्तुति करने वाले भक्तों की रक्षा करें भासार्थ देखने में सुंदर मरुतगण अनाद से भरे निवास गृह की भांति होते हैं रुद्रपुत्र मरुतों की कृपा बहुत ही कल्याण पद होती है मानवों में हम पशुधन से युक्त होकर यशस्वी हों देवों अनंतर सदैव हम अन्न आदि से युक्त हों भाशार्थ हे मरुतगण इंद्र देवों वरुण एवं मित्र तुमने जो बुद्धि कार्य को मुझे दिया है उसको जैसे गाय दुग्ध से भरी रहती है वैसे ही अनेक फलों से संपन्न करो हमारी स्तुति सुनकर तथा अपने रथ पर चढ़कर अनेक बार तुम यज्ञ में आए हो भाषार्थ विद्वान मरतों तुमने प्रथम बहुत बार हमारे समान जाति वर्ग के बंधुत्व की जानकारी रखी है हम जिस नाभि स्थान पर सबसे पहले तेरी सेवा करते हैं वहां देव माता आदित्य हमें मानवों के साथ बंधुत्व प्रदान करें भाषार्थ संपूर्ण जगत के निर्माण करने वाले महान पूज्य तथा यज्ञारह वे द्यावा पृथ्वी जन्म के साथ ही इंद्रादि देवों को प्राप्त करते हैं दोनों द्यावा पृथ्वी नानाविध भरण पोषणकारी अन्न जलों से देवों एवं मानवों को पोषण करते हैं तथा पालक देवों की मदद से विपुल जलों की वृष्टि करते हैं भाषार्थ जिसमें सभी पदार्थ बुलाए जाते हैं वह वाणी सर्ववर्ण करने योग्य धन का व्याप रही है वह महानों की पालिका विपुल स्तुति वाली देवों का स्तोत्र करने वाली है जिससे सोम निचोड़ने वाली शिला भी महान कह कर रूपवित होती है उस स्तुति यज्ञ में स्तोताजन स्तुतियों से देवों को यज्ञ व्यालाषी बनाते हैं भाषार्थ इस प्रकार ज्ञानी बहुत स्तुति संपन्न यज्ञ वेत्ता पशु आदि ऐश्वर्य इच्छा करने वाला बुद्धिमान गए ऋषि ने यहां श्रेष्ठ वचनों एवं स्तुतियों से दिव्य देवों का स्तवन किया है भाषार्थ हे सर्व देवों हे माता अदिति तुम्हें बुद्धिमान स्तोता ऋषि का पुत्र गए ने इस प्रकार स्तुतियों से बढ़ाया अमर देवों की कृपा से मानव धनों के अधिपति होते हैं तुम देवों की वही gay स्तुति करता हूं पंचशष्टतम सुक्तम भाशार्थ अग्नि इंद्र वरुण मित्र अर्यमा वायु उषा सरस्वती आदित्य विष्णु मरुत महान स्वर्ग सोम रुद्र अदिति तथा ये सभी इकट्ठे मिलकर प्रीत्युक्त होकर अपनी महिमा से इस महान अंतरिक्ष को पूरित करते हैं भासारथ शत्रुओं को नष्ट करने वाले संग्राम में शरीर सामर्थ्य से प्रेरणा देते हुए सतपुरुषों के संरक्षक एक ही स्थान पर रहकर इंद्र एवं अग्नि उदक मिश्रित महान सामर्थ्य से युक्त सोम ये सब महान आकाश को अपने बल से व्याप्त करते हैं भासारथ अपने महान सामर्थ्य से महान कभी पराजित न होने वाले तथा सत्यभूत यज्ञ से वर्धित उन देवों के लिए यर्म यज्ञ का ज्ञाता मैं स्तुति वचनों को कहता हूं बहुत आश्चर्यकारक धनों के अधिपति जो देव जलों के उत्पादक बादल को बरसाते हैं श्रेष्ठ मित्र कर्तव्य करने वाले वे देव हम लोगों में हमारी महत्ता बढ़े इसलिए धन प्रदान करें भाषार्थ सबका तेजस्वी नायक आकाशस्थ ग्रह नक्षत्रों तेज द्यावा पृथ्वी तथा विस्तृत अंतरिक्ष को उन्हीं देवों ने स्व सामर्थ्य से यथा स्थान धारण किया है धन दाता की भांति भक्तों को श्रेष्ठ दान करके सम्मानित करने वाले उदार ये देव मानवों को धन देते हैं इसलिए देवों की स्तुति की जाती है भाषार्थ दान देने वाले मित्र एवं वरुण को हवि आदि प्रदान कर ये दोनों सम्राट मित्रा वरुण मन से कदाफ भूल नहीं करते इनके महान शरीर लोक कल्याणमय कार्यों से प्रकाशित हो रहे हैं दोनों दावा पृथ्वी इनके पास याचक की भात अवस्थित हैं भाषार्थ जो यह मेरी दुग्ध देने वाली उत्तम कार्य करने वाली गाय पवित्र शुद्ध स्थान यज्ञ में स्वयं आती है मुझसे स्तुति की जाने वाली वह गाय दाता हवि प्रदान किए वरुण एवं अन्य देवों की हविर दानसा सेवा करने वाले मेरी रक्षा के लिए दुग्ध दें भाषार्थ अपने तेज से आकाश को व्यापने वाले अग्नि रूपी जीभ वाले यज्ञ वर्धक तथा सत्य रूप देव यज्ञ में अपने स्थान पर विराजते हैं वेद जीव लोक को धारण करके अपने तेज से जल को उदक को ले जाते हैं अनंतर यज्ञनीय हवि तैयार करके अपने शरीर को अलंकृत करते हैं हविका भक्षण करते हैं भाषार्थ सर्वव्यापक सबके माता-पिता सबसे पहले उत्पन्न एक ही स्थान में रहने वाले द्यावा पृथ्वी यज्ञ के स्थान में रहते हैं वे दोनों ही एक मना होकर अत्यंत पूजनीय वरुण को प्रसन्न करने के लिए घृत युक्त पानी देते हैं भाषार्थ मेघ तथा वायु के कामवर्षक एवं जल को धारण करने वाले हैं इंद्र वायु वरुण मित्र आर्यमा इनको तथा आदित्य देवों को और अदिति को हम बुलाते हैं जो देवता पृथ्वी जो लोग इवन अंतरिक्ष में उत्पन्न हुए हैं उनको भी हम बुलाते हैं भाषार्थ हे सत्य एवं श्वेत से प्रकाशित विद्वान लोगों जो सोम तुम्हारे कल्याण के लिए तष्टा वायु देवों को बुलाने के लिए उषा के समीप जाता है तथा जो बृहस्पति श्रेष्ठ बुद्धिमान तथा वृत्र नाशक इंद्र के समीप जाता है उस इंद्र को आनंदित करने वाले सोम से हम धनेख छु धन की प्रार्थना करते हैं भाषार्थ अन्न गाय अश्व औषधि वनस्पति पृथ्वी विस्तृत भूमि पहाड़ तथा उदकों को उत्पन्न करने वाले और आकाश में सूर्य को स्थापित करने वाले श्रेष्ठ दान करने वाले ये देव पृथ्वी पर सब जगह वास करते हैं उन्होंने श्रेष्ठ कल्याणकारी यागादिकार्यों का प्रचार कार्य किया है उन्हें हम धन की प्रार्थना करते हैं भाषार्थ हे अश्वदेवों तुमने भुज्ज्य को सागर की विपत्ति से बचाया है तथा वध्रमती को स्याव नामक पुत्र दिया था तुमने विमद ऋषि को कमदु नामक सुंदरी भार्या दी तथा विश्वक ऋषि को विश्वाप नामक पुत्र दिया था भाषार्थ आयुध वाली मृदुवाणी तथा दुलोक धारक अज एकपात्र सिंधु सागर आकाशीय जल सर्वदेव कार्य तथा अनेक प्रकार की बुद्धि से युक्त सरस्वती मेरे वचनों स्तुतियों को सुनें भाषाार्थ कर्तृत्व एवं बुद्धि ज्ञानों से युक्त मानव के यज्ञ यग्य में यज्ञार अमर सत्य के ज्ञाता भविरदान को ग्रहण करने वाले यज्ञ में एक साथ रहने वाले तथा सब कुछ जानने वाले इंद्र आदि सभी देव हमारी स्तुतियों एवं मंत्रोच्चारण सहित समर्पित उत्तम अन्न को ग्रहण करें भाषार्थ वशिष्ठ कुल में उत्पन्न ऋषि ने अमर देवों की स्तुति की जो देव सारे भुवनों में लोकों में अपने तेज से श्रेष्ठ हैं वे आज हमें श्रेष्ठ यशस्वी अन्न दें हे देवों तुम हमारा कल्याण करके हमारी सदा रक्षा करो षटशष्टतम सूक्तम भाषार्थ प्रचुर अन्न वाले आदित्य तेज के कर्ता श्रेष्ठ ज्ञानी देवों को मैं इस यग्य की निर्विग्न समाप्ति के लिए बुढाता हूँ। सब प्रकार की संपत्ति से युक्त इंद्र को अपने में सर्व स्रेष्ट प्रधान मानने वाले अमर एवं यग्य से प्रविद्ध जो देव बहुत उतकर्ष सील हैं। भासार्थ इंद्र द्वारा कार्यों में प्रेरित तथा वरुण द्वारा श्रेष्ठ रीति से अनुमोदित होकर जो देव तेजस्वी सूर्य के अंश भाग को प्राप्त होते हैं उन शत्रुनाशक इंद्राधिष्ठित मरुत गणों के स्तोत्र को हम धारण करते हैं विद्वान यजमान इसलिए ही यज्ञ का विधान करते हैं भासार्थ वसुओं के साथ इंद्र हमारे घर की सब तरफ से रक्षा करें आदित्यओं के साथ आदित्य देव माता हमें सुख दें रुद्र पुत्र मरुतों के साथ रुद्र देव हमें सुखी करें तष्टा देव पत्नियों के साथ हमें हर्षित करें भाषार्थ आदित्य द्यावा पृथ्वी महान सत्य स्वरूप अग्नि इंद्र विष्णु मरुत आदित्य आदि सभी देवों तथा वसु और उत्तम कार्य करने वाले सविता को हमारी रक्षा के लिए बुलाते हैं भासार्थ प्रज्ञायुक्त सरस्वती कार्य एवं व्रतों का पालक वरुण पूषा महिमायुक्त विष्णु वायु अश्व द्वय स्तोताओं को अन्न प्रदान करने वाले ज्ञानी पापी शत्रुनाशक तथा अमर देव हमें तीन मंजिल वाला घर प्रदान करें भासार्थ यह हमारा यज्ञ हमारी सब कामनाएं पूरी करे तथा यज्ञार्ह देव सुखों को देने वाले हों स्तुति स्तोत्र बोलने वाले ऋतृज तथा हवि समर्पित करने वाले अधर्व्यु हमें धन दें यज्ञ अधिष्ठात्री द्यावा पृथ्वी हमें हवि रूप अन्न देकर हमारी इच्छा पूर्ण करें तथा परजन्य का स्वामी हमें जल दें तथा सब ऋतृज स्तोता हमारी इच्छा पूरी करें